तो विचार कर रहे हैं उन्हीं यमों के ऊपर यम देना थे नहिंसा सत्या ब्रह्मचर्या परिग्रह पंचयमा वो तो सामान्य स्वरूप का विचार हो गया और इन्हीं वस्तुओं का सम्यक अनुष्ठान जो पूर्ण रूपेण न प्रत्येक स्वरूप काम जो है समझ करके अपने जीवन में सकारात्मक प्रयोगात्मक दृष्टिया आप जब प्रयोग करते हैं तब उसका नाम हो जाता है महाव्रतम उसका यह सूत्र आरंभ तेतु जाति देश, का समय अनवच्छिन्ना भोमा महाव्रतम जाति देश काल और समय इन चार से अनवच्छिन्न होना जैसे होता है सत्य बोलूंगा कब बोलूंगा जब मुसीबत तब बोलूंगा दंडा पड़ेगा तो मैं तो झूठी बोलूंगा वो परिस्थिति है न उसको ऐसा कर दिया सत्य बोलने को बट वो नहीं उद्देश्य से अवच्छिन्न हो गया वो भी शास्त्रीय व्यवस्था भी है क्योंकि शुरू में सीधे के सीधे हमेशा 24 घंटा आज जन्म जन्मशील मरण पर्यंत का सत्यवादी होना हो तो सत्य एक कथा आ गया है कभी दुनिया में अब है वो बात सही है लेकिन आज हो यह कोई जरूरी नहीं इसीलिए यहाँ देशता अवच्छन करके भी सत्य कथन करने की व्यवस्था शासन ने दिया चलो हमेशा नहीं बोल सकते हो ये तो निर्णय लो कम से कम जो है मैं हरिद्वार स्टेश में तीर्थ तो स्थल में जब आऊंगा वहाँ सत्य बोलूंगा गुरु के बाद जाऊंगा तो वहाँ सत्य बोलूंगा कुछ तो निर्णय लो अमुक देश पे और अमुक तिथि में एकादशी का दिन व्रत करता हूँ एकादशी कर का दिन झूठ नहीं बोलूंगा तो काल विशेष हो गया कुछ जाति विशेष अरे मैं क्षत्री हूं तो कभी ब्राह्मण से मैं झूठ नहीं दूसरे छत्र से बल ठगू वैश्य को ठगू झूठ बोलू उनसे ब्राह्मण से नहीं बोलूंगा इसमें जाति तेजतः कालत समय परिस्थिति इन चार प्रकार से अवच्छिन्न होकर के ही शुरू में आप लोगों को सत्यादियों का पालन करना पड़ेगा वो धीरे धीरे धीरे धीरे स्थिति ऐसा बनती जाएगा आप इनसे अन्य अवस्था वाले होकर के भी सदा सत्य बोलने वाले सदा हिंसा वाले सदा स्वरूप को प्राप्त होंगे तब उसका नाम होता है महावर्तन वृत्ति कैसा हो सार्वभौमान कार्य सर्वेश भूमिशु एकमेव स्वरूप न तो देश का परिचिन्नम नवा कालतः नवा जाति नवा समय किसी भी परिच्छेद को न करता हुआ संकुचित न करता हुआ सीमित न करता हुआ अपने जो निश्चय का अपने जो व्रत का ऐसा जो सकल अवस्थाओं में सर्वृष्ठ भूमि से मने सकल अवस्थाओं में आज जन्म से मरण वर्यंत का अतः तो जब से हो जाए जब से तुम समझ रहे हो मेरे को जो सच बोलना चाहिए तब से वहां से लेकर मरण काल पर्यंत होने का नाम ही महाव्रत भाष्यकार देखिये पहले अहिंसा का दृष्टान देते हैं तहा, देश तहा, काल तो समय था इसी प्रकार आप जो है सत्याधि में मिल्ण तहिंसा जात्यिन्ना जैसे सबसे पहली बात वहां था अहिंसा उसी को में, उसी का दृष्टान दे रहे हैं जात्य अहिंसा करना और जैसे अनवच्छिन्न अहिंसा महाव्रत को समझेंगे तो अनुच्चन समझ लेंगे जाती उच्चिन्न अहिंसा क्या है मत्स्य बंधक जैसे मछुआर मछली मारना उन्होंने निर्णय लिया कि मेरी जीविका मछली मार करके ही है इसलिए मैं मछली को मारूंगा उसके अलावा अन्य जात वस्तुओं का पक्षी को नहीं मारूंगा नहीं पशु को नहीं मारूंगा आदमी को तो मारूंगा मछली के सिवाय और दूसरे को मैं मारूंगा नहीं ये तय कर लिया क्यों मछली कोई इसलिए मारना पड़ रहा है उसे क्या उसकी जीविका चलनी है उसका जन्म ही उस योनी में हो गया क्या करेगा उस जाति में मजबूरी है उसका और दर्जी यदि कपड़ा ना फाड़े तो सिले गए फाड़ना तो मजबूरी है चाहे ना चाहे कितना भी सुंदर होगा उसके निर्दयता पर चलानी पड़ेगी तभी कपड़ा सिल पाएगा अरे ये सुंदर है कैसे फाड़ो कैसे फाड़ो सोचेगा तो कुछ नहीं बना पाएगा तुझे तो तो कर्म निर्णय नहीं रहेगा मैं जो सामने सिलाई के लिए प्राप्त कपड़े को फाड़ूंगा दूसरे का जेब को फाड़ूंगा नहीं <laughs> ये जो तय होना है इसको कहते हैं हम जातवी जो है व्यवहार मत्स्य बंद कश्य मत्स्य हिंसा नान्य सैव देशावच्छिन्ना वही अहिंसा फिर देशावचन कर दी जा, तो जाते हो गया मछुआर है उसे निर्णय ले लिया मैं मछली मारूंगा तो, तो केवल मछलियों को ही मारूंगा हिंसा करूंगा तो मछलियों की करूंगा और दूसरे की हिंसा नहीं करूंगा अब तो भी फिर वचिन कर देगा हाँ मछली तो मारूंगा लेकिन तीर्थों में नहीं मारूंगा वो प्राप्त अपने जीविकार्थ भी मैं तीर्थ, तीर्थ में कभी नहीं, नहीं मारूंगा वो देशावचिन न हो गया अहिंसा का देशावचना कैसे कर दिया न तीर्थे भूखा मरना पड़े हरद्वार ऋषिकेश में जाने के बाद मैं मर जाऊंगा लेकिन वहां जीविकार्थ भी मछली को मारूंगा नहीं देशावचन कर दिया स्वस्वीकृत जाती वचन अहिंसा को भी और संकोच करके देशावचन कर दिया सूक्ष्मीकरण दिया संकोच दिया सूक्ष्मीकरण कर दिया उसे और सूक्ष्म करता है कैसे सही शैव कालावच्छिना वही अहिंसा कालावच्छन भी करती है और हरिद्वार ऋषिकेश मारना पड़ जा मारूंगा लेकिन चतुर्दशी पूर्णिमा में नहीं मारूंगा तो और सूक्ष्म कर दे रहा तो इस तरह काला शैव कालावच्छिना न चतुर्दश्याम न पुण्य रनि हन श्यामी पुण्य दिनों में त्यौहार आदि दिनों में ऐसे में नहीं मारूंगा इनसे सही व्रिविर उपरत्य अपने जातीय चिन्ह देशावचिन कालावचन त्रिविरूप रतस्य से विरक्त हो अर्थात किसी भी जातीय को नहीं मारूंगा किसी भी देश में नहीं मारूंगा किसी भी काल में नहीं मारूंगा तब जो सूक्ष्मकरण किया ना इतने में मार लूंगा छूट ले लिया और बाकी में नहीं मारूंगे तय किया और अब पूर्ण से उपरक्त हो गए तब समयचन मैं अपनी जीविका के लिए कभी नहीं मारूंगा किसी भी जाति वचन पदार्थ को मारूंगा नहीं अपने लिए कभी करूंगा किसी भी देश या वचन में भी अपने लिए नहीं करूंगा किसी भी काला वचन में भी अपने लिए नहीं करूंगा लेकिन देव ब्राह्मणार्थ देवताओं के लिए चाहिए उनको भवन पूजा पाठ के लिए जरूरत पड़ जाता है तो और ब्राह्मणार्थ के जरूरत पड़ता है तो महीना समय आवचन हो गया समय में श्रद्धांत परिस्थिति विशेष वो आदेश देते हैं भाई तो हमें यज्ञ के लिए बकरी चाहिए जाओ पकड़ लाओ। तो वो अपने आप में बकरी को मारना नहीं चाहता अपने लिए नहीं मारना चाह रहा किसी देश विशेष में से लेने देन किसी काल विशेष में भी मारना नहीं चाहता है लेकिन कोई ब्राह्मण आदि का आदेश भी काम हो भी कामी हो चाहे अकामी कर्म हो कर्म के लिए देवता के लिए या ब्राह्मण विशेष का आदेश के वजह से करना पड़े तो मैं हिंसा करूंगा अन्यथा मैं नहीं करूंगा ये जो निर्णय है इसको कहते हैं समयावच निर्णय वो भी नहीं करना वो मत चाहे ब्राह्मण गए चाहे देवता गए साक्षात तो विष्णु आगे खराब कर पो रहे योलूंगा वो नो मैं नहीं करूंगा इन तुमको हो जाए तुम मार लो अपने यहां मैं नहीं मारता वो हो गया सार्वभम महाव्रतम देव ब्राह्मण आर्थ्य करे शनिश्यामी नान्य अनिश्यामी गौरव समझना हो तो क्षत्रिय कहता है क्षत्रियाराम युद्ध एवं हिंसा नान्य युद्ध करना पड़े युद्ध में मैं हिंसा करूंगा अन्यत्र नहीं करूंगा और वह क्षत्र ब्राह्मण को प्राप्त कर जाएगा ये महावती होकर तो के ओके युद्ध हो जाए मैं मरूंगा लेकिन मैं नहीं को प्राप्त कर दिया वो, उन्नति को प्राप्त किया हुआ है। ये कि पीछे से हाथ मरते रहूंगा ऐसा नहीं सुनने के बाद बाहों में खुजली नहीं आनी चाहिए यही अर्जुन में कमी थी भगवान जानते थे भाग में ये सुने तो अर्जुन को मार्जुन युदिष्ट को, को मार दिया गया फिर आप पूरा हो जाएगा ईश्वर तो सम्मान है नहीं आरु रुक्ष और मुनर योगम कर्म कारण आरूढ़ सम होना चाहिए ना यदि आप है तो सम होना चाहिए वो आरु था आरूढ़ नहीं था जैसे उसको कह तुम लड़ो तेरे बस्ती बात नहीं कल पता लग जाए तेरे को करने थप्पड़ मार दिया तूढ़ आएगा तेरे सराहा नहीं जा सुनने के तुम अभी शम के लायक नहीं हो कर्म कर अरे उस अवस्था में पहुंच गया इन व्रतों के कारण अनुष्ठान के आधार पर अंतगण शुद्धि के आधार पर जैसे ब्राह्मण की प्राप्ति कर रहा है वो सकल गुण को प्राप्त कर शम को प्राप्त किया है वो तो फिर क्षत्र होने के बावजूद युद्ध का प्रसंग आने पर भी हिंसा नहीं करेगा उस अवस्था को कहते हैं सार्वभौम महावरत अवस्था हिंसा के बारे में जाति काल अन अहिंसा जिस प्रकार से जातिवच्छिन्न देशावच्छिन्न कालावच्छिन्न सोकर के जो अहिंसा जी थे उससे अनवच्छिन्न होकर यदि करता है कोई अहिंसा का पालन अनवच्छिन्न अहिंसा जो सर्वथ पाल परिपालन यद्यपि ये, ये बात सर्वथा सब प्रकार से सब काल में सब देश में सब प्रसिद्धियों में सभी जातियों के साथ परिपालन करने लायक बात है यदि मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है तो परिपालनी सर्वभूमिशो सर्वथा सर्वभूमिशो मैंने सर्व विषय शो इच्छा सर्व, सर्व विषय कौन जाति देश काल और समय ये इच्छा सर्व विषय इच्छा सर्वथव मैंने सर्व प्रकार नहीं वित वे विचारा ऐसा कभी ना हो कि आपके व्रत में वे विचार हो जाए भंशन हो जाए भूल चूक से भी नहीं होनी चाहिए विजित वे विचार नहीं बल्कि अविदित व्य विचार भी का भी निषेध करो अविदित वे विचारा जानकर गड़बड़ करना तो दूर की बात अनजान में गड़बड़ ना हो इतनी व्यक्ति जागरूक हो जाए प्रज्ञा इतनी सूक्ष्मता आ जाए उस ग्रह का व्रत का नाम सार्वभ महाव्रत महा है इसी को महाव्रत कहते हैं यह अहिंसा का महाव्रत की बात हुई इसी प्रकार से सत्य का महाव्रत भी समझो अस्तेय का महाव्रत भी समझना होगा ब्रह्मचर्य का महाव्रत भी समझना होगा और अपरिग्रह का भी महाव्रत समझना एक बात बताया देशता परिच्छिन्न होते हिंसा बेअकालत परछिन्न हिंसा जाति तचिन्न हिंसा समयावच्छिन्न हिंसा और एक तरह से परिचिन हिंसाओं को भी त्याग करके अपरिचिन अहिंसा में पहुंचने का नाम यही महाभ्रत तद्वत इसी प्रकार से जाति तच्छिन्न ना सत्य बोले कहें कि मैं ब्राह्मणों से कभी झूठ नहीं बोलूंगा सदा सत्य बोलूंगा क्षत्री शूद्र से जरूरत पड़ने पर, पर जो करना करूँगा झूठ सत्य लेकिन ब्राह्मण जाति एक निर्णय तो ये हुआ ये जात सत्य बोलना फिर उसमें भी अब कर दो देशावचि कर, दिल्ली में कोई ब्राह्मण को ठगना पड़ जाए तो कर लूंगा वहां झूठ बोल लूंगा लेकिन हरिद्वार इसके सुंदर तीर्थ स्थलों में कभी मैं ब्राह्मणों के साथ झूठ नहीं बोलू सत्य ही बोलूंगा देश आवचिन्न उसको भी फिर कालावचिन्न करो वहां भी ये कोई हमारी घर दिन पर आज तब क्या करें तो ऐसे ब्राह्मणों से मैं झूठ भी बोलूंगा हरिद्वार में भी लेकिन वहां भी पूर्णिमा में बोलूंगी दिवाली पे नहीं बोलूंगा नवरात्र में नहीं बोलूंगा काल विशेष कर फिर समयावचि में भी कर दूंगी प्राण संकट में बोलने का छूट दिया ना भगवान ने तो कहीं हो प्राण संकट में जरूर झूठ बोल गया अपने आप बचा दूंगा मैं नहीं देखूंगा अरे ब्राह्मण से झूठ बोल रहा हूँ तो किससे बोल रहे इस तरह से अपने आप के तरह से परिचिन हो गया परिचिन सत्यता का खत्म हुआ और इन सभी अवस्थाओं में जान देश न जाति न काल किसी भी जाति वालों से मैं बोलूंगा नहीं किसी भी देश में नहीं बोलूंगा झूठ किसी भी काल में नहीं बोलूंगा झूठ और किसी परिस्थिति में भी नहीं बोलूंगा चाहे जा प्राण जाए और अपने वचन न जाए वहाँ ठगूंगा नहीं ऐसा जो निश्चय वाला होता वो महाव्रत हो गया सत्य का यह हम दो चार बार दिखा रहे जैसे प्राण प्राणे अंधतम आत्म परस्य गुरुवर्ते स्त्री सुच विवाह करण है सुच प्राण तान प्राणे अंड प्राण की रक्षा करने के लिए जरूरत पड़ जाए तो आप झूठ बोल सकते हैं ये हो गया क्या समयाव स और आगे कहते गुरुवर्ते गुरु जी का इज्जत बचाना है गुरुजी जी की रक्षा करने के लिए आप झूठ बोलना पड़ जाए ओके गुरु के साथ गड़बड़ी होने जा रहा है उस स्थिति में आप करने जा रहे हैं तत्काल चिन्ह कर रहे हैं तो उसको भी निषेधर स्त्री सूची स्त्री के इज्जत आदि को बचानी है स्त्री की रक्षा करने के लिए झूठ बोलना पड़े तो बोल सकते हैं और विवाह करने विवाह करने के लिए भी झूठ बोल जैसे बोलते हैं यहाँ पर पहाड़ों में तो बड़ा प्रचलित है है लड़का विदेश में जार, ओ पूछो मत, तो बड़ा, बड़ा पथ पर है और बर्तन बोलते रहता है अब लड़की वाले सारी विदेश में इतना धनखा लड़ा है ठीक है ठीक है कर देते हैं बारे पोल पड़ते खोलते बर्तन मोलता है झाड़ू मार। विवाह कारण ऐसा झूठ के कर दिया तो कोई दोष नहीं बोलते स्मृतिकारणा दिया इस तरह से कार्यता का भंग भी आप करते हैं और ऐसा न करना किसी भी हार न करने का नाम ही शक्ति का महाभ इसी प्रकार अस्त्य के बारे में दुर्भिक्षा तृते न करी शाह दुर्भिक्षा तीत अकाल पड़ गया है मर रहा हूँ मजबूरी में चीज का छिंज में खाना पड़ जाए झूठ बल के खाना पड़ जाए अन्यायपूर अपनी चोरी चोरी करके खाना ये तो चोरी का मामला है स्टेम करी दुर्भिक्षादे दुर्विक्ष को छोड़ करके अन्यत्र काल में अन्य काल में स्टेम चोरी नहीं करूंगा अर्थात दुर्विक्ष में कर लूंगा बोले ये समयचिन कर दिया ना उसने अस्त यह था ये समय हो गया अस्त इसी प्रकार से कालावचिन वचन, अमुक देश में नहीं करूंगा अमुक काल में नहीं करूंगा अमुक जाति वाले का नहीं करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए ब्राह्मण का चोरी नहीं करूंगा दूसरे का टकर दू तो ये जो है जातिवच्छिन देशावचिन कालावचिन और समयावच्छिन जो है औस्ते समझना और इससे किसी भी अवस्थाओं में भी आप न करने का संकल्प करेंगे आप तो कहेंगे अनावच्छिन सार्वभमार हो जाता है अस्त ब्रह्मचारी के बारे में भिक्षित परदारियां नूषकम स्मृतिकारी यादव स्मृति ने कहा भिक्षित पारदारिया दूषकम यही दूसरे की पत्नी है गृहस्थी के अंदर की बात साधु कहने नहीं लागू होगा तो गृहस्थी का मामला है दूसरे की पत्नी आई और जो संतान है या नहीं है जो भी है उसने जबरस्थी प्रार्थना किया आप हमारे जो है किस समय संतुष्टि करें वो आदमी जो है दूसरे ग्रह उसकी अपनी अलग पत्नी है दूसरे की पत्नी आज निवेदन करेगी अपनी इच्छा से वो वह बलात्कार नहीं है तो स्वीकार वो धर्म का दूषक नहीं होता योग्य कालाचना विशेष में वो मजबूरी में स्वीकार किया और स्त्री के साथ संबंध कर दिया इस तरह से ब्रह्मचारी को उसने क्या कर दिया समयावचि ब्रह्मचारी पालन कर रहा है यदि ऐसा कोई आती है तो मैं मना नहीं करूंगा <laughs> समय हो गया जाते में ब्राह्मण ही हो तो मैं नहीं करूंगा तो जाते वचन हो गया ना वचन ऐसे पैसे में पश्चिन्न हरिद्वार शीर्ष तो मैं नहीं करूंगा उसे भी कहा पूर्णिमारी कर लो इस तरह से जो कर ले इनका नाम परिचिन्न ब्रह्मचारी हो गया और इन किसी भी देश किसी बार किसी भी जाति किसी भी समय परिस्थितियों में आप स्तर से दबेंगे नहीं और ब्रह्मचर्य में टिके रहना उसे कहते हैं सार्वभम ब्रह्मचर्य किसी वृकार अंत में आता परिग्रह वृद्ध मात्रादि प्राण प्राणाद्रदय न परिग्रह वृद्ध मात्रादि प्राण त्रादय न प्रतिग्रहिष्य मैं प्रतिग्रह करूंगा परिग्रह करूंगा किसलिए आपने वृद्ध माता के रक्षा या गुरु के लिए अपना ज्येष्ठ श्रेष्ठ के उसके लिए ही केवल मैं परिक्रह करूंगा आप लिए नहीं इस तरह का जो संकोच है जाति अच्छि हो गए ना वृद्ध माता एक जाति विशेष है गुरु एक जाति विशेष है उन्हीं लोगों के लिए ही मैं करूंगा इसका जाति परिच्छन हो गया आपका परिक्रह देश परिचिन परिग्रह अरे हम जाए बद्रनाथ तो कैसा जिएंगे? इसलिए हम जो तो स्वेटर का परिग्रह करेंगे तो हमें बद्रनाथ जाना है स्वेटर कंबल का परिग्रह कर लिया तो देश अवच्छिन्न वहां जाने के किला आने के कि बाद, बाद। कालावच्छिन्न परिग्रह ठंडी पर ठंडी किला में चाय रख लेंगे उसके बाद छुट्टी कर कालावच्छि इसरे समयावचन देशावचन कालावचन और जाती परिग्रह भी किया जाता है वो सार्वभाव नहीं है जब किसी भी आर्तय परिग्रह नहीं करेंगे होता है तो उसका नाम से सार्वभाव महावृद्ध परिग्रह का जाता है इस प्रकार से पांचों का विषय समाप्त हो जाता है इसका इसके पंचयमों का विषय अपने आप वहां को कर लीजिएगा अन्य विषयों में इसी प्रकार से प्रत्येक का दृष्टान का तो स्वयं ग्रहण करना चाहिए इसके बाद दूसरा अंग आता है नियम आ सोच संतोष तपस्वाध्यश और परिधानी नियम नियम इसके नाम के ऊपर यम और नियम या यी तुम्हें नि जोड़ दिया और अलग पांच कर दी क्या जरूरत गर्ण दश यमाहा बोल देते पूरे में कट्टे लेते कचन नहीं पुष्मी और इसमें थोड़ा अंतर यम केवल इंद्रियों पर संयम करता है यम जो है केवल बाह्य ज्ञानेन्द्र और कर्मेन्द्र पर संयम करने वाला है और नियम जन्म हेतु काम धर्मानिवृत्य मोक्ष है तो निष्काम धर्म नियमयंती नियमा जन्म का कारण ही भूता धर्मों से निवृत्त कर देता है यह इंद्रियों से मतलब नहीं है नियम का यदि भी हम बायुश और की बात करेंगे लेकिन उसका मतलब यह समझिए इजुल भाई शरीर से किस्मत वो वास्तविक से है जन्म का कारण वो तक काम कर्मों से आपको हटा करते मोक्ष का कारण तो तो निष्काम धर्म में लगा देने वाले का नाम नियम जन्म हेतु काम धर्म निवर्त्य मोक्ष हेतु तो निष्काम धर्म नियमयती नियमा नियम प्रेरयती वाह नियम जो आप भीतर से प्रेरणा देते रहे भाई कुछ व्यवहार करने मात्र से भीतर से प्रेरणा होगी मोक्ष के मार्ग में चलने का मोक्ष धर्मों को अपनाने का इच्छा होगी और अन्य जो बाहि इच्छा है समाप्त हो जाएगी उसके और ले जाने वाले का नाम पंच पुतों का नाम नियम है सबसे पहले इनमें आता है शौच शुद्धिकरण दूसरा संतोष सबसे कठिन काम यही संतोष हाँ जब तक मोक्ष नहीं होगा तो संतोष क्या होगा नाम रहेगा संतोष <laughs> और तीसरा तप ये तो करने वाली बात है तो किया जाता है इसलिए कर सकते शौच हो सकता है तप भी बहुत आसान है करना है न स्वाध्याय भी आसान है स्वाध्याय कर दो है या शास्त्रों का अध्ययन करना और ओम का चप्पा जी करना मंत्र का जब तक करना वो भी संभव होगा ईश्वर पर ये भी कुछ हद तक संभव हो है ना भगवान को अर्पण कर देना ऐसे में करना है तो संभव है संतोष में करना नहीं है ना बड़ा कठिन काम है तो होना है संतुष्ट रहना एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि कामनाएं आपको तो कराती ही रहते हैं अंदर ऐसी वासनाएं भरी पड़ी है वो एक अब एक कूड़ा बाहर आ जाता है अब एक को हटाए ना दूसरी आ जा पाए हम चिंता तीसरे तो कहते इन सभी में अन्य सबको कर लो तो संतोष धीरे धीरे होता है। वो धीरे रहने वाला वस्तु है जैसे जैसे-जैसे विवेक बढ़ते जाएगा वैराग्य बढ़ते जाएगा वैराग्य बढ़ते बढ़ते ही आपका संतोष की प्राप्ति हो सकती है वैराग्य के बिना संतोष की प्राप्ति असंभव है तौचम भाष्यकार कहते हैं शौचम मृत जला चलित मृद्य विरादि चाहियम मृत्यु का जल इत्यादि का प्रयोग करके जो करते हैं आप है। भी बहुत कठिन काम स्मृति आदि के अनुसार चलते बहुत मुश्किल है और ठंडियों में तो और भी हाथ खराब हो जाएगा तो भाई सात बार हाथ दो मिट्टी से ये ठंडी में हाथ कहा तो गर्म पानी होनी चाहिए सोना चाहिए तब भी सात बरते बोर हो जाएगा अभी एक बार दो बार ले करके चल दे सात बार चौदह लाख पैर मुश्किल काम है न बढ़ाते ही जाते संकेत किस तक कहना <laughs> कहा करते आज भी नहीं करते वैराज लोग भी नहीं करते पहले जमाना था वहराज मरे नहाए नहाए सन्या से मेरे खाए खाए कहावत अब कहाँ है कोई अब नहीं रह गए सब बात सब खाए मरे मरे हो रहा है मरे मरे, मरे खाए खाए, खाए मरे। सब एक ही कोटी में आ गए अच्छा मज चली और दूसरा शौच क्या है भोजन ये बहुत जरूरी है मेध्य अप्यवहरणादि जो योग्य है ये जी है जिसको भगवान ने गीता में शत्र विचार करके बता चुका है सात्विक आहार क्या है राजसी आहार क्या है तामसी आहार क्या है उसको समझ करके सात्विक आहार पार मेध्य आहार सात्विक है राजसी और तामसी अमेध्य आहार उन्हीं आहारों को लेना ये भी शुद्धि का कारण ये सब जैसे स्थूल कथन कर रहे हैं देखने में आपको लग रहा है स्थूल कथन है ना बाहर हाथ धर दो तो ना है मामला खाना पीना भी स्थूल मामला है इससे कहा आप बोल रहे हो मोक्ष मार्ग में ले जाने वाली बात बनेगी कैसे होगी इसका पीछे बात है चांद में साफ आया ना जो जो हम खाते पीते है वो तीन भाग हो है जैसे खून बनेगा हड्डी बने बने, गे, बने, गे, बने मन बनेगा सारी प्राण भी बनता है इसी आधे ये हम इसको नियंत्रण तो नहीं करेंगे जैसा आप गोबर डालेंगे खाद डालेंगे वैसे तो फसल होगा ना नहीं? उसी तरह जैसा यहाँ गोबर पड़ेगा इसके अंदर वैसे भी जिम्मा में फसल निकलेगा जैसा खा दे वैसा बने मन कहते भी कहावत है वर्ण आदि अति आवश्यक है इसके द्वारा मन पर नियंत्रण पाना बड़ा आसान हमने कहीं को कहा तो कई लोग करके भी देखा कि मंत्र जबते थे खाने से जो है मंत्र जब के साथ आव के जैसे लेते जाए वह तो जैसा भी अन्न होगा वह आपके लिए तो वो अत्यंत पवित्र हो जाएगा उस अन्न का सकल दोष समाप्त और मन एकदम उनका अच्छा हुआ मैं तो बोल रहा साधारण मन ही नहीं लग रहा था जब से करने लगे तो बहुत उनको लाभ हो गई ऐसे देखने को मिला इसीलिए यह सब चीज देखें भी तो लगता है स्थूल है लेकिन इसका असर अति सूक्ष्म है बहुत सूक्ष्म यह सब बाह्य हो गया आभ्यंतर चित्तमरा नाम आक्षादनम आभ्यंतर भीतर का शौच या अंत शौच चित्त बलों का शौध का बाय शुद्धिकरण नहीं हो सकता है तो अंत शुद्धि भी नहीं होगा यह तो अंत शुद्धि स्वतः होने लगेगा धीरे धीरे चित्त के मल को पहचानना उसका धोना बहुत कठिन काम है ना ने जो कहा ना साबुन की जरूरत है कुछ भी जरूरत नहीं नाम लेते जाओ वही सबसे बढ़िया है सब ठीक कर देगा यहाँ पर अंत शौच क्या है चित्त मलों का आप आक्षारण उसका शोधन करना उसके लिए मंत्रों का प्रयोग करना पड़ता है वरी और की मंत्रों का प्रयोग खुशी के द्वारा धीरे धीरे संभव है वो चितों का नाश अच्छा संतोष तीसरा में आता है संतोष साधना अधिक अनुपादित प्राप्त सामग्रियों से अतिरिक्त आकांक्षा नहीं करना इच्छा से शून्य हो जाना प्राण धारण करने योग्य प्राण का धारण करने योग्य जितनी उपलब्ध साधने उस उससे अतिरिक्त आकांक्षा नहीं करना विलासा नहीं करने का नाम संतोष है असंतोष आज अनुत्व आप आगे कहेंगे कि संतोष से बढ़कर कोई रास्ता नहीं है जो कि आपको वास्तविक सुख की प्राप्ति हो सके तपो तप क्या है द्वंद सहनम द्वंद्व का सहन करना द्वंद का सहन क्या है तीन प्रकार का मुख्य द्वंद्व माना गया है शरीर का द्वंद्व क्या है? शीत और पुष्प प्राण का द्वंद्व भूख और प्यास मन का द्वंद्व सुख और दुख इन तीन द्वंद्व को सम्यक प्रकार से भी करने लग जाएं, अपने वेराज संसार इसलिए द्वंद्व का सार करता, द्वंद्वा पे भूख और प्यास शीत और ठंडा और गरम, स्थान आसने काष्ठ कारम मौन इच्छा मैंने शुद्ध को छोड़ दिया है इन दोनों में ये भी लेना शुद्ध को जोड़ लेना चाहे इसके अलावा स्थान आसने छोरने के बाद खड़ा रहना या स्थिर रहना खड़े रहे आप चाहे स्थिर रहे मैंने घूमने फिरते रहे अथवा जब मेरा ध्यान हो रहा है या नहीं हो रहा है सभी से वरक्त हो जाओ ये संतोष जैसा है वैसा ठीक वो इतना घंटा करा अरे मेरे से नहीं होता मेरे रोने की जरूरत नहीं जो हो या ना जायो। हो बाड़ में जाओ जितना करो तो ठीक से करो बस अपने आप आगे बढ़ो इसे कहते ये संतोष का नाम है सिर्फ आसने स्थान है, अर्थात आप जो मन ना, शरीर आदि भ्रमण कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं मुझे कोई मतलब नहीं रखा कर्तव्य समझो कर्तव्य वो करते रहो बस इतने ही करना है बाकी आगे पीछे सोचा नहीं कितना होता है कितना नहीं होता है उसे क्या लाभ है क्या लाभ नहीं है कुछ लाभ लाभ है समत् बुद्धि करते है कि वजह देखो काष्टमोन आकार मोन पूछेगा ना काष्टम आकार मौन पूर्ण मौन काष्टमौन होता है आकार मौन है hmm. <laughs> इशारे से और स्लेट पर लिख के कहा तो था ये ऐसा आकार मौन को अरे कहीं से शुरू तो करो पहले यही करो कि रोज मैं दो घंटा नहीं बोलूंगा और रात्रि बारह से दो बजे नहीं लेना <laughs> सब तो सोते ही वो मौन क्या है अरे दिन में ऐसा समय लो जिसमें सब आते जाते ही हो आपके पास जान उसी समय मौन रहूंगा देखो तमाशा फिर तब पता चलेगा रात्रि मौन तो सभी का होता है जैसे मौन कहीं से शुरू करें प्रतिदिन दो घंटा रविवार के दिन चौबीस घंटा कहीं ना कहीं से शुरू करना है वांग से शुरू करोगे तभी अंतम मौन तक पहुंचोगे और वांग मौन में पहुंचे वांग संयम की जरूरत है पहले वाक संयम वाक्सयम के पश्चात वाक् मौन वाक मौन के पश्चात वहां बोल रहे कास्ट मौन अंत मौन तब आएगा पूर्ण योग पूर्णियों पढ़ेंगे ना उस क्रम को हमने बताया है कैसे शुरू करनी है किस तरह से आपको चलना चाहिए सबसे पहले संयम पढ़ाओ जो बोल रहा हूं 24 घंटा बोलूंगा तो मैं समझ के बोलूंगा अनाफना फालतू बात नहीं निकालूंगा मुझसे कोई फालतू तो प्रश्न नहीं कोई फालतू तो चर्चा नहीं कहां से आया क्यों आया क्या क्यों लकड़ी में पढ़ते हो चीज ठीक है तुम्हारा कांप करो बात खत्म हो नहीं कौन है क्यों आए कैसे हुआ क्या हुआ कितने बच्चे हैं <laughs> हाँ तो गृहस्थी में खोपड़ी घसीटे जा रहे हो क्या जरूरत है हाँ फाज तो चर्चा नहीं होनी चाहिए अपना इसलिए का आए हो सफाई करा सफाई करो जाती काउं कहा जो ज्यादा जो भर जगत में अनावश्यक घुसना सोचना समझने के प्रयास करना तदर्थ जो है दूसरों को भी पूछताछ करेंगे फिर दूसरे से पूछेंगे उसकी दिमाग चाट रहे हैं आप खुद की दिमाग तो चटी गया, और तो दूसरे को भी चाट रहे हैं अनावश्यक है, अना है ये।, ये नहीं होना चाहिए ये साधक का लक्षण नहीं इसलिए पहले वहां संयम बोलिए चौबीस घंटा बोलिए छूट दे रहा हूं लेकिन फालतू लोग बोलना अलग चीज है फालतू बोलना अलग संयम से बोलना अलग पहले वहां पर संयम ना फिर वांग मोन में प्रतिदिन की घंटा या हफ्ता में एक दिन चालू कर दो हफ्ता में एक दिन सवेरे आठ बजे बारह बजे तक बोलूंगा नहीं उतना ही सही फिर धीरे धीरे समय बढ़ाओ फिर चौबीस घंटा या हफ्ता में एक दिन का बढ़ाओ फिर हफ्ता में दो दिन करो करते करते वांग मोन को बढ़ाओ उसमें बार आकर स्लेट के लिखे कोई आपत्ति कम से कम लिखने में धीरे धीरे तो सही अरे यहाँ तो कोई कंट्रोकट चालू हो जाता है चलता है ऐसा भी चल रहा है ना हमारा चलते रहता है नहीं उसमें तभी कंट्रोल है तुम लिखने लगोगे तो भाई लिखोगे तो, लिखो तो टाइम लगेगा ना उसको तो लिखने में तो थोड़ा समय लगता है थोड़ा रुक के चलता है गाड़ी तो उस समय आपको सोचने समझने का भी अवसर मिल जाता है उसे लिख बोलना भी ठीक उससे और है इशारे से काम करेंगे क्या अगले विचार समझ में नहीं आया आपका टेंशन हो जाएगा अपना बस छोड़ो छोड़ दो है ना कभी कोई को बात समझाओ इशारे से समझाओ गुंडाई समझ पाएगा आसानी से आम आदमी नहीं समझ तब नैराग्य हो जाता है इसे आकार इसे उसके बाद काष्ट का आकार तब है अच्छा अवचन मात्र संकेत आदि क्रिय आकार मौन मतलब बोलता नहीं है लेकिन संकेत से व्यवहार करता है इसलिए वाक्यम से शुरू करके आप अंतर मौन तक पहुंचना है तब पूर्ण मौन मौन ने पालन तिष्ट वृद्ध में जो कहा है भूत तो पायु अंत अवस्कार व्रता चै यथायोग तप कोटि में को भी एकादी व्रत करते हैं फिर सोमवार व्रत कर रहा है ये व्रतों को भी जो है आप कपाकोटि में ग्रहण करेंगे यथायु जैसा आपका मर्जी ग्रहों के साथ से करो चलो भूत वृद्धि के बाद के वजह से करो शनि में परेशान करो शनिवार को करो कहीं से तो शुरू तो करो कोई निमित्त से कर दो व्रत यथा योग और उसमें भी कृषि चांद्रहण सांतना दी अत्यंत कठिन शुरुआत कहीं से कीजिए और धीरे कठिनतम अनुष्ठान कृषि चांद्रायण होता है कृषि चांद्रायण वर्त में क्या है इसको शुरू करना पड़ता है आपका शुक्ल पक्ष प्रतिपदा का जो मात्रा आपने तय कर लिया संभाल के तय करना पड़ता है पूर्णिमा का दिन उसके पंद्रह गुना आपको लेना पड़ेगा है ना? मान लीजिए एक रोटी आपने खाए एक दिन प्रतिपदा का दिन द्वितीय को दो रोटी खाना है तृतीय को तीन रोटी खाना पड़ेगा चतुर्थी को चार पंचमी को पांच दसवीं को दस पूर्णिमा को पंद्रह रोटी खानी और फिर कृष्णभक्ष घटाते जाना कृष्णभक्ष में घटा और प्रतिपदा को चौदाह क्या को तेरा घटाते घटाते वहां क्या अमाश्य में आकर के एक दिन बढ़ाना है उस हिसाब से घटाना है एक महीने का व्रत अनुष्ठान में का नाम कुछ कुछ होता है कहीं क्या एक फूल खाया गुलाब का फूल पंद्रह फूल खा सकते हैं ना सोचा उसने लेन भगवान बारह फूल खाते खाते हल खराब हो जाता एक कि ही स्वाद है ना आदमी के तो दिमाग ऐसे ट्रेंड हो रखा है उसको तो चटपटी चार पांच आइटम छाइए चटरी पटरी चाहिए ना ना मुश्किल का खाने की पता ही नहीं चलता तो इसीलिए वो हो नहीं, नहीं, नहीं अलग अलग हो वो नहीं एक ही आइटम खाने की अलग अलग आइटम लोगे मात्रा बढ़ाओगे केवल है ऐसा नहीं एक ही आइटम चाहे दूध लो तो दूध ही लो पचास ग्राम शुरू करो पंद्रह दिन उतनी साढ़े सात किलो पीना पड़ेगा <laughs> आधा किलो शुरू करो तो साढ़े सात किलो हो जाएगा ना इसे आधा किलो से शुरू नहीं करना पचास ग्राम से शुरू करो मुश्किल पड़ेगा ना इस दस में पड़ जाओ तो क्या व्रत करोगे में ये हिसाब से वो पहला दिन का कर तय करना पड़ता है ताकि पंद्रह दिन का पंद्रह गुणाम खा इस तरह का व्रत करना कृषि और संतपना और कठिन का तो करते पंचाग्नि ये गोबर के कंडा जलाते हैं वो नहीं गोबर की कंडा से क्या अग्नि होता है तो दुआ धुआं धुआई आते रहेगा निवास्तविक अग्नि जलाइए लकड़ी का और ज्य हो तीव्र धूप और चार से अग्नि विष बैठा अगर सम्यक प्रकार तपना संतपन बोलते और उदाहरण करने का वो करता है इस प्रकार की चीजों को सब तपाह कोट में रखा है स्वाध्याया मोक्ष शास्त्र मोक्ष शास्त्रा नाम अध्ययन प्रणव मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन करना अथवा प्रणव का जप करना ईशो का तय है स्वास्थ्य पहले भी बोल चुके हैं दो बार आया तीसरी बार आ रहा है ये ईश्वर बने तीसरी बार है तपस्वाद ऐश्वर प्रणित आ में भी आया था पहले भी आया हुआ है और यहां भी आ रहा है अच्छा उसे भी जैसे एक ग्रास खाना होता है समझ रहा है पहले उसकी एक बात कम से कम नियम है वहां पर व्रत में कृष्ण चांद्रायण व्रत का अंक बता रहा हूं उसमें न्यूनतम एक ग्रास लेने का नियम न्यूनतम उसे कम नहीं लेना और पंद्रवा दिन इसलिए पूर्णिमा में पंद्रह ग्रास लेना और ग्रास का भी वर्णन किया कुकुटांडक परिमाणों ग्रास कुट अंडे की जो साइज होता है मुर्गी का उस अंडे के बराबर जो भी चीज लोगे उतनी वजन बराबर वस्तु का नाम एक ग्रास होता है उसे नियम ही बता दिया अष्टो ग्रासा पुनिर्भडशारण्यवासिना द्वास्थान यथे ब्रह्मचारी ब्रह्मचारीना वर्णन किया सब हैं। नहीं ये नहीं सोचते किस प्रकार के ब्रह्मचारी की बात हुई है वहाँ कम तो देखो आप ऐसे ब्रह्मचारियों के लिए नहीं जो कुछ नहीं काम करते हो तो लिया आ गया बात सो गए ऐसे ब्रह्मचारियों के लिए नहीं है। ये उस गुरुकुल ब्रह्मचारियों की, की बात हो रही है जहाँ वो लोग जंगल जाते लकड़ी लाते थे खेती भी करते सब काम करते थे आठ घंटा कम से कम काम में लगे रहते थे और तीन घंटा पढ़ाई होती उन लोगों की उन ब्रह्मचारियों के लग का काम भी करना ही थे देशम और यहाँ ब्रह्मचारी लोग भी वास्तव में आते हैं मुनिकोटी में ही तो करना करना है नहीं जो जब तब करते हैं भंडारा खाते हैं और वापस पढ़ते हैं और क्या करते हैं और कुछ तो है नहीं ऐसे लोगों के लिए जो है अष्टोग्रासा अष्टोग्रास मुक्शा मुनी कोटी में आप लोग भी आते तो चोटी आ, हो भले चाहती है फिर है हाँ वो मुनि नहीं होना खोनी नहीं बन जाना <laughs> मुनि मुनि बनो तो उनके लिए अष्टोग्रासा मुनेर वाली बात की बात से ही परिमाण लेना नहीं इतना मोटा हाथ ले ले और इतना एक ग्रास आठ ग्रासे इतना बड़ा हाथ पिलाओ नहीं है लेकिन परिमाण हो ग्रास उतनी परिमाण, तो और दक्षिण में तो उनका आदत बढ़ाई करके जाने चावल को करते हैं उनको तो के समान बना लेते हैं, देते परिमाण खाते <laughs> तो खैर वो ग्रास के परिमाण विशेष बता दिया ये नियम है उस नियम को पालन करने का नाम भी एक तप भूख जितना भी लगे उतनी ही मैं खाऊंगा नियम बना जितनी प्रकार की आइटम हो चे जितने भी स्वादिष्ट होगी हम उतने मात्र ज़्यादा नहीं खाएंगे आधा पेटी खाना है किधर खाएंगे कौन खाता योगी जाने है ना आपके लिए थोड़ी अभी कहोगे तो ये तो योगी होंगे लिए बिल्कुल गलत <laughs> और आगे करने की जरूरत नहीं <laughs> एक जो छोड़िए कानून तो है एकादशिवर का दशमी के तिथि से शुरू हो जाता है एकाशी पूरा और द्वादशी का जब तक तो दूसरे को खिलाएंगे तब तक कौन करता एकाशी है एकाशी व्रत उल्टा आजकल के जमाने की एकाशी बहुत महंगा है एकादशी कुछ <laughs> इतनी एक चम बंदी सब महंगी है, महंग है। उसने अच्छा दाल रोटी खा हैं, दुनिया भर बनाते ईश्वर प्रिधान क्या चीज है ईश्वर प्रधानम तस्मिन बर सर्व कुछ परम गुरु गुरु नाम अभी गुरु है ना वो कार्य परम विच्छेद परमात्मा है उसको सघन कर्मों का अर्पण करना ही ईश्वर प्रधान है इसे कहते हैं दे स्वस्थ परीक्षी संसार बीज क्षेमी क्षमा सा मुक्त अमृत भोग भोगी अमृत भोग भागी शैयासन स्थिति पतिव्रजन वही क्षम्य पाठ नहीं हो गलत पाठ्य पथी, पथी भी गलत है नहीं पथी ठीक है तो शमी वगैरह गलत बात आधा भी गलत है पथी बनाओ अच्छा कह रहे हैं कि देखो कहीं भी हो रहा भी रहू सारे को ले रहे ना इकट्ठा के पंडित सैया पर हूं चाहे आसन पर हूँ चाहे सड़क पर चल रहा हूँ राह चलते हुए और परीक्षण वितर का जाल और क्या करें रहे है वितरक जाल मैंने योगी जो है समस्त वितर्क जो अपने मानसिक वितर्क का जाल संशय की जाल को समस्त को मिटा लिया है ऐसा जो योगी स्वस्थ अथवा इस विषय स्वस्थ का बना दो स्वस्थ सन स्वस्थ गण है आत्मस्थ स्वरूप में सिद्ध होकर के स्वरूप जो चिंतन करता हुआ निरीक्षण करते हुए नित्य मुक्त योगी होता है संसार क्षय संसार का जो बीच अविद्या है उसका क्षय को चाहते हुए नित्य मुक्त नित्य मुक्त अमृत भोग भागी अमृत में स्वरूप को भोगने वाला महान योगी जो होता है वही वास्तविक सर्वकर्मापण कर पाता है तो से जाने से पहले तक ये चिंतित हो सके जितनी चाहे कर सको उतनी करो हर चीज नहीं कर सकते हो कहते हैं जगन्नाथ दास करके कर्नाटक में हुए बड़े दास साहेब के दास दास दास दुनिया वर हुए हैं तो एक दास का नाम जगन्नाथ दास वो हर चीज को भगवान को अर्पण करते कॉफी पीता हूँ गोविंदा चाय पीता हूँ गोविंदा हर चीज गोविंदा गोविंद को अर्पण करते यहां तक नविशंगा कर रहा हूँ गोविंदा हर काम भगवान के नाम के बिना साथ जोड़े हुए कोई क्रिया कलाप नहीं करते वो ईश्वरार्पण सर्वोत्कृष्ट शक्ति है आरंभ कैसे से करना पड़े चाहे जो, जो संकल्प कर्मकांड करो उसी को पहले भगवान को अर्पण कर दो ईश्वर मस्त हो जो पूजा पाठ करो उसी को अर्पण करना शुरू कर दो पूरा खाना खाने के बाद से ही ब्रह्मार्पण मस्त कर दो <laughs> खाते वक्त इतना दिमाग नहीं होता है ना क्या कार्य तो स्वाद ही देकर आएगा उसको हर ग्रास को कैसे अर्पण कर पाए। हम पाएगा करो वो भी नहीं कर पाते हमें शिवाय स्वाहा, स्वाहा वो भी नहीं हो पाता है तो कम से कम क्या शुरुआत यही करो पूरा भोजन मालो तृप्त हो जाओ मौज कर लिया उसके बाद अर्पण कर। वो भी ठीक है शुरुआत उतना ही सही लेकिन करना है इस प्रक्रिया ऐसी चलना पड़ेगा कुछ भी उन्होंने समझाया शेष विचार करेंगे ओम पूर्ण